और उन दोनों में आसक्ति को उत्पन्न करता है ज्ञान को उत्पन्न करता है सुख को उत्पन्न करता है और उन दोनों में आसक्ति को किसमें ज्ञान और सुख में और रजाकर्थ रजोगुण राग तृष्णा संग पहले संघ अर्थ क्या किया इच्छा अच्छा। और कर्म कर्मसंग कर्मसंग का क्या किया था कर्माशक्ति कर्माशक्ति क्या कर्म में आसक्ति कर्मसान क्या क्या कर्मसंग रजोगुण राग तृष्णा इच्छा और कर्म में आसक्ति को उत्पन्न करता है किंतु तमोगुण विपरीत ज्ञान का मतलब क्या है भ्रम और अनवधानम का अर्थ क्या हो जाएगा तमस्तु तमोगुण विपरीत ज्ञान प्रमाद अनवधानम का अर्थ होगा प्रमाद और आलस्य प्रमाद मतलब लापरवाही प्रमाद का क्या मतलब है अच्छा प्रमाद और आलस आलस में अंतर समझते हैं ना आलस तो देखो सोने की पहले की पहले अवस्था सोने से पहले की अवस्था क्या होती है, है। और ठीक ठाक बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको बात में प्रमाद हो गया प्रमाद में थोड़ा दे प्रमाद आलस निद्रा भी बटनाती भारत तो प्रमाद आलस से अलग अलग, अलग अलग आ जाए ना ऐसा समझो ध्यान देंगे इसको किन्तु तमोगुण विपरीत ज्ञान विपरीत ज्ञान का मतलब क्या हुआ भ्रम तमोगुण विपरीत ज्ञान प्रमाद आलस्य निद्राम जन और निद्रा को उत्पन्न करता है विपरीत ज्ञान प्रमाद प्रमाद्य और निद्रा को उत्पन्न करता है ठीक है एत सम्वे एत शाम से क्या लेना है सत्वादि गुणानाम है न सत् और तम गुणों की समता होने पर इन गुणों की समता होने पर विकारा समी इन गुणों की समता कब होती है बोलो प्रकृति अवस्था में या प्रलयावस्था में है न प्रलयावस्था में क्या होती है इनकी समता तो ऐसा लगाएंगे पंक्ति कि इन गुणों की समता होने पर विकार सम होते हैं मतलब सम विकार होते हैं गुणों की समता होने पर विकार कैसे होते हैं हाँ विकार सम्... समझ गया समान गुण का परिणाम होता रहता है विकार सम और अस्पष्ट होते हैं विकार कैसे होते हैं सम और अस्पष्ट। अस्पष्ट है। उसमें नाम रूप का विभाग होता है तो नाम रूप विभाग का अभाव होने के कारण विकारों को क्या कहा? कि इन गुणों की समता होने पर विकार सम और अस्पष्ट होते हैं सम और अस्पष्ट क्यों कहा नाम रूप विभाग का अभाव होने से अच्छा जी अभी देखेंगे आप स्पष्ट करते हैं नाम रूप विभाग के अभाव वाले और देखिए आगे विस्मत्व पहले किसका करेंगे किसका शाम पहले है ना उस ए शाम को यहाँ पे ले आइए तू एते विस्मत्व किन्तु गुणों की विषमता होने पर गुणों की विषमता होने पर तय करते विकाराह की गुणों की विषमता होने पर विकार क्या स्पष्टा भवंती गुणों की विषमता होने पर ते से क्या लेना है विकार विकार विकार गुणों की विषमता होने पर विषम विषम विषम और और होते हैं और? ही है ये नाम रूप के विभाग वाले है ना इसलिए इनको क्या कहेंगे नहीं नाम रूप विभाग वाला होने से क्या कहेंगे ठीक है किंतु गुणों की विषमता होने पर विकार विषम विकार विषम और स्पष्ट होते है मात अहंकार ये एक जैसे भिन्न भिन्न है मात और अहंकार एक जैसी है भिन्न भिन्न तो है ना विषम नहीं किंतु तो गुणों की विषमता होने पर विकार विषम चाहे स्पष्टा भवं विकार विषम और स्पष्ट होते हैं विषम विकारे प्रथमो महान कि विषम विकारो में प्रथम विकार क्या है महान है ना तो प्रकृति से महात् उत्पन्न हुआ महात्व जब देखो तहान शब्द जो है ना पुल्लिंग में में क्या बनेगा महान सांग पढ़ते समय महात्म बार बार मिला है ना तो जब तत्व के साथ समाप्त कर देंगे तो महा ही को तो हो जाएगा नहीं है समझा तत्व के समास, साथ समाप्त करेंगे तो महात हो जाएगा या तत्व का विशेषण बनाएंगे तब भी मात हो जाएगा तो महा तो महात् महानी ही है ठीक है कि उन विकारों में प्रथम विकार क्या है महात् अयम चाचा अयम अयम से क्या लेना है मान है ना इसलिए आयम लगाया कि यह महान सात्विको राजसा तामसाचाई थी सात्विका राजसा राजसाचा तामसाइटी और यह सात्विक राजस और तामस इस प्रकार तीन भेदों वाला है कितने वेदों वाला है कौन सात्विक राजस और तामस इन तीन भेदों वाला है है ना तो त्रिगुणात्मक है ना ये भी तीन भेदों वाला है अच्छा और लग जाएगा कितने भेद हुए इसके कौन कौन सात्विक राजस और तामस अब जी हाँ तीन प्रकार त्रिविध करते तीन प्रकार वाला या तीन भेद वाला है ना त्रिविधा का दोनों वर्ग है तीन प्रकार वाला या तीन भेद वाला और यहाँ सात्विक राजस और तामस ऐसे तीन प्रकार वाला है कितने प्रकार वाला है अध्यवसाय जनका चाह और चाह अध्यवसाय जन का और अध्यवसाय का जनक है ध्यान देंगे अध्यवसाय कहते हैं निश्चियात्मक ज्ञान को किसे कहते हैं सांकारिका में था ना अध्यवसायो निश्चयात्मिका सांख्य में बताया जाता है कि यहाँ भी समझ लेना विशेषता तो इसमें भी कि निश्चयात्मक ज्ञान को क्या कहते हैं अध्यवसाय या निश्चयात्मिका बुद्धि को कहते हैं अध्यवसाय अध्यवसाय का अर्थ हुआ निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि का मतलब ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान को अध्यवसाय कहते हैं अच्छा तो निश्चात्मक ज्ञान देखो ज्ञान कोई निश्चय रूप नित्मक ज्ञान मतलब निश्चय रूप ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान मतलब कोई ज्ञान देखो संदेह संदे रूप होता है और निश्चय रूप ज्ञान कैसा होता है ना निश्चल आगे देखो आप तो ये अध्यवसाय का जनक है कौन अध्यवसाय का जनक है महत्व है कौन ध्यान देंगे कि सिद्धांत में सभी वृत्तियाँ धर्मभूत ज्ञान की होती हैं। सिद्धांत में सभी वृत्तियाँ किसकी होती हैं? धर्मभूत ज्ञान की सभी वृत्तियाँ होती हैं। तो ये निश्चियात्मिका वृत्ति भी किसकी होगी धर्मभूत ज्ञान की है।, है ना तो धर्मभूत ज्ञान की निस्यात्मिका वृत्ति होगी और जानते निश्च्यात्मिका वृत्ति को भी क्या कहते हैं बुद्धि है निश्चयात्मिका वृत्ति को भी क्या कहते हैं हाँ तो निश्च्यात्मिका वृत्ति या निश्चयात्मिका बुद्धि किसकी होगी धर्म बहुत है और उसका जनक कौन है महादेव जनक का मतलब शाकाहारी कारण है जनक का, अच्छा जनक का क्या अर्थ है महत्व उसका साकारि कारण है किसका निश्चयात्मिका बुद्धि का अब ध्यान देना निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि का साकारि कारण होने से महत्व को भी बुद्धि कहा जाता है पता ही समझ में क्या बुद्धि का साकारी कारण होने से महत को भी क्या कहा जाता है महत का भी नाम बुद्धि है क्यों बुद्धि का साकारी कारण है जब बुद्धि का साकारी कारण महत तो बुद्धि से क्या लेना है क्या लेना है बुद्धि का जनक महत्व है या बुद्धि का साकारी कारण महत है तो बुद्धि से क्या लेना है अरे कैसा धर्म बुद्ध ज्ञान सामान्य रूप से लेना है क्या बुद्धि का तर्थ क्या बताया अभी निस्यात्मिका वृत्ति क्या निस्यात्मिका हाँ? और निशयात्मिका वृत्ति किसकी हुई है वृत्तिया किसकी है बताई समझ में हाँ तो जब कहा जाए कि बुद्धि का जनक अध्योसाय है नहीं बुद्धि का जनक महत है बुद्धि का जनक बुद्धि का मतलब निस्यात्मिका बुद्धि निश्चयात्मक ज्ञान <weigh -2> देखो यहाँ लिखा है अध्यवसाय का जनक बुद्धि है अध्यवसाय कहते हैं निश्चयात्मक ज्ञान को निश्चयात्मक नि, या निश्चयात्मक वृत्ति को निश्चयात्मक बुद्धि को क्या कहते हैं तो ये निश्चयात्मक ज्ञान भी बुद्धि है और उसका जनक होने के कारण महत्व को क्या कह देंगे उपचार से को वो बुद्धि कैसे कह देंगे उपचार बात है इसमें इसमें हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं इसमें लिखा नहीं पर हम बोलते इसलिए कह देते है ना इसमें नहीं लिखा है तो पर हम अपनी से आपको बता रहे हैं तो जनक है यहाँ पर मन ये, मन जो की ना दूसरे दर्शन में वैसे यहाँ नहीं मानी जाती है है ना सांघ के मत में तीन अंताकरण है कौन महात अहंकार और मन अंताकरण कितने हैं और ये जैसे प्रकृति से महात्वा महत् से अहंकार हुआ अहंकार से मन हुआ सिंध्री ना। तो है में ना तो तीनों अंताकरण है में के बीच में तीनों अंताकरण नहीं है केवल मन अंताकरण है अंताकरण कौन है हाँ ये अहंकार और ये क्या है, कि ये करण, नहीं है। करण नहीं कहेंगे तो अब ये है क्या स्थिति यहाँ पर देख... नहीं सांख मत में तीन करण कहे थे ना तीन करण कहे थे ना यहाँ करण नहीं यहाँ तो ये कहेंगे नहीं अंताकरण तीन कहे थे वहाँ तो यहाँ कहते हैं कि यह करण नहीं है कौन ये उसका सहकारी कारण है किसका निश्चयात्म ज्ञान का अध्यवसाय का ये कैसा कारण है जाए। सहकारी कारण है ऐसा अब वृत्ति तो ज्ञान की है सब यहाँ आगे चलो चले हम ये देखना अस्मात्यवसाय जन का चाचा का जनक अस्मात से क्या लेंगे बोलो महत्व है ना महत वैकारिक तेजस भूतादिवेदे त्रिविदो अहंकार उत्पद्य अस्मात मतलब महत्ते से अहंकार उत्पादे महत्व से अहंकार उत्पन्न होता है महत्व से क्या उत्पन्न होता है और अहंकार भी कैसा है त्रिविधा तीन प्रकार वाला है ना तीन प्रकार वाला अहंकार उत्पन्न होता है तीन प्रकार कौन से वैकारिक तेजस और भूतादि ध्यान देना यह सात्विक राजस और तामस के ही नामांतर है विष्णु पुराण में इन नामों को कहा है वैकारिक का अर्थ है सात्विक वैकारिक का क्या अर्थ है और तेजस का अर्थ क्या है राजस तेजस का क्या अर्थ है और भूतादिक अर्थ है तामस ठीक है वैकारिक तेजस और भूतादी क्रम से सात्विक राजस और तामस के ही नाम है ऐसा जानना चाहिए अच्छा इसका अर्थ हो गया कि वैकारिक ये हाँ महत्व वैकारिक तेजस तथा भूताजी भेद से तीन प्रकार वाला अहंकार उत्पन्न होता है अहंकार भी तीन प्रकार का हो जाएगा सभी वस्तुणात्मक हैं तो भी ते तीन प्रकार के सभी वस्तु अहंकार भी तीन प्रकार का है अब यहाँ पर यह ध्यान देना ये जो तो अहंकार उत्पन्न होता है ना ये अहंकार एक बुद्ध ये, ये से उत्पन्न हुआ एक तत्व है अथवा बुद्धि की वृत्ति है अहंकार अभी जिसकी अहंकार की बात आई बोलो तत्व है ये वृत्ति है क्या अहंकार को भी कहते हैं तो वो है क्या है? नहीं। ये ये ध्यान रखिएगा इस विषय में बहुत लोग भ्रांत रहते हैं बस जो ये वैष्णव सिद्धांत ठीक से विशिष्टाध्वज पड़े हो वही निर्भ्रांत है सब भ्रांति में पड़े रहते हैं अहंकार शब्द का बहुत में प्रयोग है वो सब समझ नहीं पाते हैं कोई नहीं समझ पाता है विशिष्टाध्वज में जैसी परिभाषा है उसके अलावा कोई नहीं जानता को खोलते यहाँ अब देखो अहंकार अभिमान हेतु है ना ये अभिमान अभिमान का हेतु अहंकार है अभिमान का हेतु क्या है और अभिमान क्या है एक वृत्ति है अभिमान क्या है जिसकी वृत्ति धर्मभूत ज्ञान की और उसका हेतु कौन है अहंकार हेतु क्या है अहंकार मतलब अभिमान का हेतु अहंकार है या अभिमान का जनक अहंकार है या कह अभिमान का सहकारी कारण क्या है अहंकार तो अभिमान की एक वृत्ति है अभिमान करते देहात्म बुद्धि अभिमान का क्या अर्थ हैं? हाँ। अभिमान, अभिमान को भी अहंकार कहते अभिमान को भी अहंकार कहते जब अभिमान को अहंकार कहेंगे तो वो वृत्ति रूप हो जाएगा उसका जनक अहंकार एकत्व हो गया ठीक है तो अभिमान कर से बुद्धि है अभिमान कर गर्व भी समझते है घमंड घमंड भी तो होता है भ्रमंड करना गर्व करना ऐसा चलिए तो अभिमान एक वृत्ति है धर्म ज्ञान की उसका साकारी कारण कौन है ये अहंकार कौन है ये आंकार। ये अहंकार एक तत्व है जैसा सांख कहते हैं ना कि अंताकरण तीन संख्य तीन प्रकार के करण मानते मात अहंकार और मन ये तीन नहीं मानते यहाँ अंताकरण एक ही है कौन मन और शंकर सिद्धांत में अंताकरण के चार भेद मन बुद्धिचित तो वैसा भी यहाँ नहीं कहते वहा तो ऐसा नहीं कहते यहाँ चलिए आगे ध्यान देना तो ये अहंकार ये अभिमान का जनक कौन है अहंकार ये अहंकार एक तत्व है ठीक है जो कि किससे उत्पन्न हुआ है महत से बहुत लोग इस अहंकार को ही लोग अभिमान घमंड समझ जाते हैं पर तो ऐसा नहीं एक तत्व है ये शरीर की स्थिति पर्यंत रहेगा शरीर की स्थिति पर्यत भूत रहेंगे कि नहीं रहेंगे इंद्रिया रहेंगे कि नहीं रहेंगे नहीं। तो वहां तो अहंकार भी रहेंगे और उससे क्या है अच्छा सहाकारी कारण है अभिमान का अहंकार आगे देखेंगे हाँ पर नीचे क्या है महात, मिल गया सत्रह पेज पर नीचे महत है इसको अगले पेज पर आप देखेंगे महत को ऊपरी पंक्ति अठारह पेज पर मिल जाएगा या प्रकृति से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ है बोलो तो प्रकृति के सभी कार्यों में बृहद होने के कारण मतलब बड़ा होने के कारण महात्पद से कहा जाता है ठीक है सबसे बड़ा इसलिए महात्पद से या अध्यवसाय का साकारी कारण है अध्यवसाय का क्या अर्थ है निश्च्यात्मिका बुद्धि तो निश्च्यात्मिका बुद्धि का, का साकारी कारण है कौन तो इसलिए इसको बुद्धि भी कह देती महात् लग गया हाँ अब ध्यान देना अब नीचे देखना महत्व से क्या उत्पन्न हुआ अहंकार अहंकार में देखेंगे तीसरी लाइन या अनात्म देह में दे आत्मा है क्या अनात्मा है ना तो अनात्म देह में, में अहम भाव का हेतु तो है अनात्म देह में अहम भाव का देह में अहम भाव मतलब अहम बुद्धि का क्या अर्थ है तो देह में अहम बुद्धि का हेतु होने के क्या कहा जाता है ये अहंकार इसे क्या कहते हैं इतना ही जानिए अब अहंकार शब्द की इसमें चार वित्पत्तियां दी हुई है तो वो यहाँ प्रासंगिक नहीं है देखना हो तो देख लेना उसमें देख ना आत्मा को उपदेश किया गया छंदों को फिसल में अथा तो तो अहंकारा कहे करके जब आत्मा को कह रहे हैं तो वहां अभिमान देहात्म बुद्धि घमंड तो होते हैं यहां है अच्छा अब ये गीता में आया है ना महाभूतानी अहंकारा बुद्धि योचा तो महाभूतानी अहंकारा अहंकार बता दिया और जो ये भूमि रापो वायु खम मनोबु अहंकारित भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि तो बुद्धि मनो महत्व बुद्धि का क्या मतलब है क्योंकि ये जो है वृत्ति नहीं कहा जा रही है भूमि आपो अनलो वायु खम मनो ये तत्व कहे जा रहे हैं प्रकृति से उत्पन्न हुए अथवा ये वृत्तियां कही जाती है तत्व कहे जा रहे हैं तो पदार्थ कहे जा रहे है ना तो भूमि रापो अनलो वायु खम ये पदार्थों के बीच में कहा हुआ जो है ना मन बुद्धि तो बुद्धि क्या वा ये ये ये बुद्धि वृत्ति है mm -hmm. क्या है ये तत्व है क्योंकि तत्वों के बीच में गणना की जा रही है मनोबुद्धि ये अहंकार ये अहंकार आ गया विन्ना था देखो पाठ इसमें वैकारी कािका थे यहाँ पर है ना इनमें वैकारिकाधिकर्थ है वहीकारिकात अहंकारात् वैकारिक अहंकार से वैकारिक अहंकार किसे रहेंगे बोलो सात्विक सात्विक को किसे देंगे? से त्वक अच्छा, त्वक अच्छा में अदंत तो शांत होना चाहिए त्वक की ये भागुरी के मत में हलन से भी टाप हो जाता है ना तो हलम से टाप करके क्या बन जाता है त्वचा और निच के रूप त्वक त्वक ऐसे बनते हैं, में चलते हैं। पता है आपको हाँ इसको, इसको चंद कर दो है? है? है इसमें अगर कर दिया ना, इसको हल कर दो चंद कर दो इनमें कर्त है, त्रिविध अहंकार तीन प्रकार के अहंकारों में सात्विक अहंकार से स्रोत्र त्वक चक्षुआ घोत्र कान हो गया ना त्वक चक्षु जीवआ तथा घ्राण नामक पंच ज्ञानेन्द्रिया उत्पत्ति जनते के साधन में होगा उत्पन्न होती है कितनी ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं? कौन तो क्या क्या नाम है स्त्रोत्र त्वक चक्षु जीवा तथा घ्राण नाम वाली पंच ज्ञान इंद्रिया उत्पन्न होती है नहीं? नहीं। और देखना नहीं? और आगे देखेंगे वाक, पानी पाद वायु और उपस्थ उपस्थ नामक क्या है पंच कर्मेंद्रिया उत्पन्न होती हैं और मन इति एकादश तो पंच कर्मेन्द्रिया उत्पन्न थे है ना और मन एकादश और ग्यारहवा मन ग्यारहवा उत्पन्न होता है एकादश अर्थ क्या यहाँ पर ग्यारह नहीं है क्योंकि तो पंच पंच दो बार पहले आ गया ना? तो से जीवा ग्रहण नाम सात्विकाली आक्षण है ना ग्रहण नाम वाली पंच ज्ञान इंद्रिया उत्पन्न होती है तथा वाक् पाणी पाद पाड़, वायु और उपस्थ नाम वाली क्या होती है पंच कर्म इंद्रिया उत्पन्न होती है लग जाएगा और मन ये कितनी इंद्री हो गई ग्यारहवीं ग्यारहवीं इंद्री उत्पन्न होती है ये जो कर्म इंद्रियों की चर्चा न्याय वैसे दर्शन में नहीं होती है ना वो तो कहते हैं जो गोलक है ना ये इनसे अतिरिक्त कोई इंद्री नहीं इनसे अतिरिक्त कोई इंद्री, इंद्री कल देखा वो खोस को कितनी गड़बड़ी कर रखा है किसी को इसीलिए किसी को दिखाना चाहिए कभी कभी विद्वान से भी भूल होती है अपनी गलती उपड़ में नहीं आती ध्यान नहीं जाता है क्या क्या लिख दिया वो तो तो तो और हुआ मन उत्पन्न उत्पन्न होता है तो किससे हुई ऐसा तो इनके अहंकारिक मानेगी आगे देखेंगे भूतादेह भूतादि का क्या अर्थ हुआ बोल तामस और प्रसंग अहंकार का चल रहा है ना तो भूतादे का हो गया भूतादेह अहंकारात् अथवा अथवाद अहंकारात् है नामस अहंकार से भूता दे तामस अहंकार से शब्द तन मात्र उत्पद्य से शब्दा उत्पन्न होती है क्या होती है शब्द उत्पन्न होती है शब्द सब मात्रा से उत्पन्न होती है तामस अहंकार से और देखना तस्माद आकाशा तस्माद से क्या लेंगे बोलो सब मात्रा शब्द तन मात्रा से आकाशा यहाँ उत्पद्य जोड़ लेंगे उत्पद्य आगे दिया है तस्मात आकाशा स्पर्श तन मात्र क्या उत्पाद थे क्या स्पर्श तन मात्र उत्पाद थे और स्पर्श तन मात्र उत्पन्न होती है तो सब तन से दो की उत्पत्ति मानी किसकी किसकी आकाश की और स्पर्शन मात्रा की लग गया सब मात्रा से आकाश और स्पर्श तन मात्रा उत्पन्न होती है तथा वायु रूप तन मात्र क्यों उत्पद्य वायु के बाद ये पूर्ण विराम हटा दो वायु नहीं चाहिए तथा से क्या लेंगे बोलो तो इस स्पर्शन मात्रा तो तथा स्पर्शन मात्रा से क्या उत्पन्न होती है और? तो तो तो और रूप तन मात्रा उत्पन्न होती है तो स्पर्शन मात्रा से किसकी उत्पत्ति वायु की और रूप की उत्पत्ति होती है वायु क्या रूप तन मात्र वायु क्या रूप तन मात्र उत्पद्ध तथा तथा से क्या लेंगे बोलो ततः तथा तेज रसतन मात्र चा उत्पद्य तथा तेज चाह रसतन मात्र उत्पद्य यहाँ क्या बताएंगे रसतन मात्र नहीं रूपतन मात्रा से है रूप तन मात्रा से तेज चा और रसतन मात्रा उत्पन्न होती है रूप तन मात्रा से क्या उत्पन्न होता है रस नहीं रूपतन मात्रा से तेज उत्पन्न होता और रसतन मात्रा उत्पन्न होती है तथा आप तथा से क्या लेंगे रसतन मात्रा से आपा उत्पद्य जल उत्पन्न होता गन्न्य तन मात्र उत्पित है और गन्द तन उत्पन्न होती है गन्ने तन मात्रा उत्पन्न होती है उत्पन्न देते है और उससे पृथ्वी उत्पन्न होती है किससे पृथ्वी उत्पन्न होती है गण्य तन से पृथ्वी उत्पन्न होती है अब देखना पंचभूतों के नाम बोलो आकाश वायु तेज और पृथ्वी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आकाश किससे उत्पन्न हुआ से वायु किससे उत्पन्न हुई नहीं इस से। से। और और और जल? पृथ्वी? ये उत्पन्न हुई। ते किससे उत्पन्न हुई नहीं स्पर्वतन मात्रा आकाश से उत्पन्न हुई और ये तन मात्राएं तो पूर्व तन मात्रा भूत को और उत्तर तन मात्रा को उत्पन्न करती ये प्रक्रिया बताइए ना अच्छा न्याय दर्शन में क्या है की आकाश नित्य है तो कहते तो इतना बड़ा आकाश तो वो कौन नष्ट करेगा इतने बड़े आकाश वो कौन मारेगा और फिर मार करके कहा डालेगा कहाँ रखेगा कहाँ जाएगा इस तरह से उनका तो आकाश उनके यहाँ नित्य है है ना? और पृथ्वी जल तेज वायु पृथ्वी जल तेज वायु ये जो है ना कार्य रूप जो दिखाई देता है अनुभव में आता है तो अनुभव में आने वाला कार्य रूप पृथ्वी जल तेज वायु नित्य नहीं है बल्कि इनके परमाणु नित्य है क्या नित्य है प्रलय के समय ये पृथ्वी जलते तेज वायु ये परमाणु पर्यंत विखंडित हो जाते हैं। है मतलब इनकी विखंडन की प्रक्रिया चलते होते, होते अंत अन्त में अंतिम हमें क्या बच जाता है परमाणु अंतिम अविभाज्य अवयोग को परमाणु कहते हैं जब विखंडन की प्रक्रिया माने ना तब तो, तो मतलब क्या है कि नष्ट होते होते छोटी होते होते अंत में एक सूक्ष्म तत्व मानना पड़ेगा वही रहता है उसको क्या कहते हैं परमाणु तो इनका कहना है कले अवस्था में क्या रहते हैं परमाणु रहते हैं और जब सृष्टि होना है तो भगवान के संकल्प से क्या होता है कि ये परमाणु तिरण रूप इस क्रम से आरंभ करके इसे महाभूत बन जाते हैं सृष्टि है प्रति को कहना है तथ्य की दृष्टि से तो ठीक है समझने में समझाने में अच्छा है पर ये जैसा ये परमाणु कहते हैं वैसा शास्त्रों में उल्लेख है न और तर्क की दृष्टि से ठीक है जब विखंडन की प्रक्रिया से विचार करते हैं तो सुख मानना पड़ेगा आपको। और ये आकाश को जो कहते हैं, सुपी कहते ना, जायते प्राणो, क्या? प्राणो मना सर्वेंद्रिया और खम वायु जो तिर पृथ्वी विश्व से धारणी खम का आकाश हम एक अस्मा जाए थे प्राणो मना सर्वेंद्रिया वायु ज्योतिरा पृथ्वी विश्वास जानी मतलब आकाश समझो परमात्मा से आकाश उत्पन्न तो कहती है और आकाशा है ना आकाशाता कहता है तो आत्मा न आकाशाता तो आकाश की उत्पत्ति बताये अच्छा प्रति की दृष्टि से ठीक है दृष्टि से ऐसा है आं? क्या श्रुति दिखाएंगे दिखाएं। तो क्या बोलेंगे की देखिये बिल्कुल क्या पूछ रहे आकाश की बोलते आकाश की उत्पत्ति नहीं होती वे सृति जो कहती है उसी क्या संगति होगी मतलब सृष्टि के बाद में क्या है आकाश से लोगों को अनुभव में आने लगा अनुभव में आने लगा इसलिए उपचार से उसकी उत्पत्ति कही थी पहले सृष्टि के पहले किसी को अनुभव में आता था तो अनुभव में आने लगा वे इसकी उत्पत्ति ऐसा गौण रूप से कही दी जो हुई नहीं तो गौण रूप से कही दी देंगे गौड़ी होगी दक्षिणावृत्ति होती है ना गौण वृत्ति होगी जगन्य वृत्ति वही कहेंगे आत्मा वाले द्रष्टव्या परमात्मा लिया गया है और पदकृत में ये आया कि नहीं आया समाप्ति में पदकृत की समाप्ति में आया है वहाँ आत्मा अगर नहीं आए तो अपनी आत्मा ही लेते हैं श्रुति वहाँ पे परमात्मा लेती है तो वो भी जो है वो श्रुति सम्मेत नहीं ऐसा अभी देखिएगा अब ये देखेंगे तर्क की दृष्टि से ठीक अपना अब देखो पर कहा गया इस पर से तथ्य पृथ्वी उत्पत्ति हो गया अब यहाँ एक मतांतर आ रहा है इस पर प्रवृत्ति चतरी तन मात्राणी आकाश आदि भू चतुष्ट कार्यभूता वायु आदि भूत चतुर्भूत चतुष्ट कारण भूतानी क्या ऐसा यहाँ पर एक मत आता है अच्छा अभी इसके पहले जो तो मत आया था ना उसमें सब मात्रा से क्या उत्पन्न हुआ देख बोलो देखकर बोलो सब तन मात्रा से का तन मात्रा से क्या उत्पन्न हुआ आकाश उत्पन्न हुआ और दो उत्पन्न हुए ना और फिर हाँ इसके बाद इसके पश्चात इससे आगे ये क्रम है ना अब यहाँ एक मतांतर आया कैसा है इस पर से तो ये ध्यान देना शब्द तन मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई ठीक है और शब्द तन मात्रा के बाद में कौन सी आती है तन मात्रा इस इस तो इस मात्रा मात्रा मात्रा, मात्रा है, है, के बाद आता तो और आगे गिनो कौन कौन हुई क्रम से गिनना स्पर्शन मात्रा रूप तन मात्रा और इस रुकतन। रुकतन और देखतन देखतन। आ, इस स्पर्शन मात्रा रूपतन मात्रा वातन रसतन मात्रा और गंधा तन मात्रा कितनी तन मात्राएं भी तो, तो स्पर्श तन मात्रा आदि चार तन मात्राए है चार तन मात्राएं ठीक है तो आकाश आदि भूत चतुष्ट कार्य भूतानी है आकाश आदि चारो भूतों के कार्य हैं आकाश आदि चारो भूतों के कार्य कार है ठीक है बात ये तो मतांतर नहीं हुआ ये आकाश आदि चारो भूतों के कार्य आदि से लोग आकाश आदि आदि से क्या लेंगे हम हाँ। तेज और, और जल तो ये किसके कार्य हैं आकाश आदि चारों भूतों के कार्य हैं है। तो आकाश से कौन धन मात्रा उत्पन्न होगी अच्छा ये दूसरा मत है नहीं? नहीं उसी उसी मत में पहले वाले मत में आकाश से उत्पन्न हुई थी ना स्पर्शन मात्रा तो वही मत हो गया देखते अंतर गया गया क्या है मात्रा से आकाश हुआ ठीक है वो तो हो गया सब मात्रा से अच्छा अच्छा क्या कह रहा हूँ पहले सर्वधन मात्रा से क्या हुआ आकाश और स्पर्शन मात्रा दोनों अच्छा सदन मात्रा से आकाश और स्पर्शन मात्रा ठीक ठीक तो आकाश ऐसी स्पर्शन मात्रा नहीं हुई थी ना तो ये मतांतर हो गया ठीक है हो गया ना, ठीक है रहे अच्छा और वहां पर देखना और आकाश से इस प्रसन्न मात्रा की उत्पत्ति बताई ठीक अच्छा तो है और कहते हैं कि चार तन मात्राए चार भूतों के खा रहे हैं तो जो अभी दूसरा मत चल रहा है इसके अनुसार वायु से कौन सी तन मात्रा उत्पन्न होगी हाँ रूप तन मात्रा उत्पन्न होगी और पहले रूप तन मात्रा की उत्पत्ति किससे बताई थी इस से ठीक है और वायु और तेज वायु के बाद तेज आएगा ना तो इसके अनुसार जो है ना ये तेजी न... से कौन सी तन मात्रा उत्पन्न होगी रसन मात्रा और पहले रसन मात्रा की उत्पत्ति किससे बताई रूप क्या हम उल्टा बोल रहे अच्छा और आकाश वायु तेज और क्या था जल जल हाँ जल से किसकी उत्पत्ति होगी मतांतर में जल से हैं मात्रा वो पहले गण तन मात्रा ठीक है स्पष्ट तन मात्रा आदि चारों तन मात्राए आकाश आदि चार भूतों की कार्य हैं कार्य भूतानी करते कार्य कार्य भूतानी का क्या अर्थ है ये ध्यान रखना है ना आकाश आदि भूत चतुष्ट है आकाश आदि चार भूतों की कार्य है और वायुवादी भूत चतुर्थ कारण भूतानीचा इत्याहु और वायुवादी चार भूतों की कारण है वायुवादी चार भूतों की कारण है तो इस तो कौन कारण है बोलो स्पर्शन प्रतवार है तो वायु के कारण कौन है बोलो बोलो है अरे स्पर्श तक वायु के कारण कौन है और तेज के कारण और जल की कारण और पृथ्वी के कारण तो ये मत उससे की नहीं मिलता इतना आंस। इतना जाएगा ये बात वाला आंस। हाँ निष्काशन मात्रा तो बाई की उत्पत्ति मानी गई और नहीं पहले एक से एक भूत और एक से भूत हाँ जी हाँ जी नहीं पहले एक एक से भूत हाँ ठीक है एक अभी एक से से से भूत भूत भूत फिर <tas> नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पर एक तन मात्रा से क्या हुआ एक भूत हुआ और नहीं यहाँ पर भूतों की करण तन मात्रा को कह रहे राम वायुवादी भूत चतुष्टय कारण कारण भूतानी। चतुष्ट कारणभूता वायुवादी चार भूतों की कारण है स्पर्श तन मात्रा आदि चार तन मात्राए तो ये अंश पहले से मिलता है या नहीं इस अंश गो देखो ये अंश मिलता है या नहीं केवल इस अंश को तो मिले? कितना वाय का कारण इतना मिल जाएगा तो क्या भूत मात्रा की उत्पत्ति आकाश आदि भूतों से हाँ जी और और और जो है ना नहीं आकाशवादी भूतों की उत्पत्ति तन मात्रा से कही और वायु आदि भूतों की कारण भी बता दिया तन मात्रा को तो ये बाद वाला अंश मिलता है ना बाद ये बाद वाला मिलता है जो दोबारा लगाना इस पर आदि चार तन मात्राए आकाश आदि चार भूतों की कारण हैं। हैं है hmm. चा, चार और वायु आदि चार भूतों की कारण हैं। कौन कारण है हाँ आदि चार तन मात्रा है इतिया ऐसा कहते हैं कल चार्ट बना कर दिखाई कार्य कारण है ना? दोनों मत का है हाँ जी हाँ जी यहाँ पृथ्वी को छोड़ेंगे यहाँ पृथ्वी को छोड़ेंगे क्योंकि पृथ्वी से कोई तन मात्रा नहीं होगी ना क्योंकि ये चार भूतों का कार्य बताया है तो पृथ्वी का कार्य कोई तन मात्रा नहीं है ना नहीं इसलिए पृथ्वी को यहाँ छोड़ा देगा ठीक है और बोलो चले आगे एक तालिका बनाकर दिखाइए एक सारणिक कारण कार्य दोनों मतों में दिखाइये कल ठीक है कल लिखित देखूंगा मैं अब ये बताइए सब तन मात्रा की उत्पत्ति तो किससे हुई थी हम्म बोलो तामस अहंकार से है ना तन की संख्या कितनी है पांच है तो तन किसे कहते हैं तो बताते हैं तन नाम भूता नाम सूक्ष्म अवस्था, भूतों की सूक्ष्म अवस्था को तन कहा जाता है भूतों की सूक्ष्मा तो को तरमात्रा कहा जाता है है ना? तो अब ध्यान देना आकाश की उत्पत्ति किससे हुई तो आकाश की सूक्ष्म अवस्था क्या है पता ही समझिए और वायु की उत्पत्ति किससे हुई? तो वायु की सूक्ष्म अवस्था और तेज की उत्पत्ति किससे हुई? हाँ तो देश तो तो की सूक्ष्म और जल की उत्पत्ति तो जल की सूक्ष्म और पृथ्वी की उत्पत्ति तो पृथ्वी की सूक्ष्म क्या होगी अच्छा चलिए चलें आगे राजस अहंकार तू अनो दहंकार हो स्वास्व कार्योत्पादन समय सहकारी होती राजस अहंकार तू अनो तू किन्तु राजस अहंकार राजस ध्यान देना सहकारी भवती सहकारी भवती इसका कर्ता कौन है इस क्रिया का भगवती का राजसा भौती क्रिया का कर्ता क्या है राजसा भवती राजस्थाकारा भवती किम भवती क्या होता है सहकारी क्या होता है मतलब सहकारी कारण होता है कौन होता है राजसअहकार है अब ध्यान देना किसमें तो बताते हैं राजसा अहंकारा तू अन्य अन्य राजस अहंकार से अन्य दो अहंकार कौन हुए सा तो अन्न कि राजस अहंकार अन्य दो अहंकारों के मतलब राजस हो तामस अहंकारों के अन्य दो अहंकारियों के अपना अपना कार्य उत्पन्न करने में अन्य दो अहंकारों के अहंकारों के अन्य दो अहंकार के अपना अपना कार्य उत्पन्न करने में उत्पन्न कौन करेगा कार्य ठीक ठीक ठीक बहुत सुंदर है तामस हो सात्विक हो तामस है ना अन्य दो अहंकारों अहकारो के अपना अपना कार्य उत्पन्न करने में या अपना अपना कार्य उत्पन्न करते समय सहाकारी कौन होगा लग गया उत्पन्न कौन करेगा कार्य और तो तामस तो जो कार्य को उत्पन्न करेगा तो वो कार्य का उत्पादन कारण हो जाएगा वह कार्य का और साहकारी कारण कौन हो जाएगा न्याय में क्या आता है समवायिक कारण वेदांत में सांख्य में मीमांसा में समवाय कारण नहीं मानते क्या मानते कारण मानते हैं। बनता नहीं है कार्यकिन अर्थे कार्य के साथ एक अधिकरण में समवाय संबंध है विद्यमान कौन विद्यमान कार्यशाकिन तरण समवायिक कारण होती है तो कार्यकिन अर्थ है सम्वेतम कार्य के साथ एक अधिकरण में समवेद कौन होता है कारण कार्य के साथ एक अधिकरण में संवेद तो कार्य तो अब कार्य के साथ एक अधिकरण में संवेद कार्य जहाँ रहेगा वहीं क्या रहेगा कारण कारण रहेगा तो पहले से कार्य तो ये यह संवाय संबंध देखो क्या कहते हैं और यो अवय का क्या संबंध है घाट और कफाल का संबंध क्या है संवाय पट तंतु का संबंध क्या है समवाय तो ये वेदांत में तो ये ऐसा नहीं मानते वेदांत कहता है विलक्षण अवस्था विलक्षण से विशिष्ट तंतु ही पट है वाले या विलक्षण अवस्था वाले तंतु ही क्या है सामान्यता जैसे तैसे रखते विलक्षण संवेश बुन देते है ना तो तंतु ही क्या होते हैं बट अलग अलग नहीं है इसलिए समवाय संबंधी भी मानते क्या मानते हैं सादा क्या मानते हैं और उपादान कहते हैं यहाँ पर जिसको समवाही कारण है यहाँ जिन्हें पट का उपादान क्या है तंतु पट का उपादान क्या है मतलब तंतु ही अवस्था विशेष होकर के पट हो जाते हैं पूर्व अवस्था तंतु उत्तर अवस्था पूर्व अवस्था वाला द्रव्य तंतु कहलाता है उत्तर अवस्था वाला द्रव्य पट कहलाता है अलग अलग नहीं मतलब तंतु ही पट रूप में हो गए मिट्टी ही घट रूप में हो गई है ना तो सृष्टि के पहले जो एक अद्ति परमात्मा था वही जगत रूप हो गया सच अत्यच सत्य में सच अत्यच सत्यत कौन हो गया सत्य परमात्मा ही हो गया इन सब रूपों में बताइए सुनिए तो यहाँ पर तो परमात्मा ही इन रूपों में है नहीं कारण ही कार्य रूप में है कारण ही इसलिए वो संवाय कारण कार्य अलग अलग नहीं है इसलिए क्या है यहाँ संवाय संबंध नहीं माना जाता यहाँ पर समवाय संबंध नहीं मानते और तो कारण भी नहीं मानते तो उसको क्या कहते हैं ये उपादान तो राजस अहंकार और तमास कार्य उत्पन्न करेंगे नहीं कौन कौन अहंकार साक्षी को तामस अहंकार कार्य उत्पन्न करेंगे तो उपादान कारण कौन होंगे और तामस और सहाकारी कौन होगा लघो पंक्ति किन्तु राजस अहंकार इन दो अहंकारियों के अपना अपना उत्पन्न करते समय सहकारी कारण होता है लग गया आप बताइए इंद्रियों की उत्पत्ति किस अहंकार से होती है सात्विक अहंकार से तो उसमें भी तो उस सहायक कौन हो जाएगा राजा अहंकार बताए समझ में और तन किससे उत्पन्न हुई सब धन मात्रा तामस अहंकार से तो उसमें सहायक कौन हो जाएगा राजा अहंकार है नजोगुण के बिना कोई कार्य नहीं होता है ना हाँ रजोगुण के बिना कोई कार्य नहीं होता जो हर कार्य का साकारीकरण रजोगुण हो जाता है नींद लगी है तो किसका कार्य है तमोगुण तो का और नींद के लिए चल कर गए बिस्तर पर तो चलना किस गुण का कार्य हो गया हो अच्छा ये ज्ञान हो गया कि हमारा बिस्तर वहाँ है मेरे सोने का स्थान दूसरी जगह है तो ये किस गुण का कार्य हुआ समझिए हेलो सब तीनों गुण काम कर रहे हैं ना तो गुण सत्तु तम अधिक है इसलिए वही सब हो गया और दो गुण खत्म कर दिया उसने अरे और बहुत नींद होगी ना तो उसका भी पता नहीं चलेगा हम वहां रहते थे इस आश्रम में आने से पहले हम दूसरे आश्रम में रहते थे तो बहुत बार हम सोकर सोते थे कमरे में तो जगते थे बाहर। एक चटाई पड़ी रहती थी, थी इसी मोड़ करके, तो कभी लक्ष्मण का लगती होगी तो चले जाते होंगे फिर कमरे में आने का ध्यान नहीं रहता था बहुत गहरी जाती थी तो बाहर ही सुबह जगते थे तो बाहर तो अनुमान लगाया कि लोकसंका आए होंगे तो होने से ऐसा होता है <laughs> तो सात्ंकार क्रमेण सप्तन मत्रदीना सहकारेण स्त्रोदी ज्ञाने वागादी कर्मेंद्रिया चीजें कितना ही ओम पूर्णमद पूर्णमीदम पूर्ण पूर्णम रचा पूर्णमे शांति शांति शांति